ब्र्मा विदधा पूर्व यो वे वेदांश प्रयणोति तस्म तंग दमबुद्धि प्रकाशम मु शरण प्रपदे ओ शाति शांति ही शंकरचार्य केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवुन पुना ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने वोमवदव्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम शाति शांति शांति भगवान भाष्यकार द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं मंगलाचरण के श्लोक में सूचित तो अनुबंध चतुष्ट का मुख्यतः प्रतिपादन करने के लिए भगवान भाष्यकार अनुबंध चतुष्ट का प्रतिपादन करते हुए तत्वबोध नामक ग्रंथ के उपदेश का ज्ञापन कर रहे हैं कि मैं उपदेश कर रहा करूंगा करके इसमें जो प्रथम वाक्य था ज्ञान साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणा मोक्ष साधन अंग भूतम तत्व विवेक प्रकार वक्षा ये प्रतिज्ञा वाक्य है इसमें भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि वेदांत के अधिकारी को वेदा मोक्ष का साधनभूत जो अहम ब्रह्मास्मि बोध है इस बोध के भी जो अंग यानी साधनभूत तत्व विवेक प्रकार का मैं कथन करूंगा यहाँ वक्ष क्रियापद के करता हैं व्यय व्यम यानि अनेक मिलकर के तत्वबोध का उपदेश नहीं कर रहे हैं स्वयं के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है जैसे हिंदी में मैं भी कहते हैं हम भी कहते हैं वहां हम का अर्थ हम दस बीस लोग मिलकर कैसा नहीं हम बोलते हैं का मतलब है मैं कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं ऐसे ही वक्षामह का अर्थ इसका कर्ता होगा वयम उत्तम पुरुष है ना और वयम ये कर्ता का वाचक पद प्रयोग नहीं है यहां कहीं है क्या नहीं है तो व्यम भाष्यकारा हम शंकराचार्य जी ग्रंथ के रचयिता ग्रंथ को बताएंगे ग्रंथ के द्वारा यह बताएंगे कि तत्व विवेक प्रकार कैसा होता है तत्व विवेक कैसे किया जाता है इसे बताएंगे तो अहम तो करता होगा और वक्षामक क्रियापद का कर्म होगा तत्व विवेक प्रकारम तत्व विवेक यानी तत्वों का विवेक तत्व विवेक कहलाता है और उस तत्व विवेक का जो प्रकार है उस प्रकार को माना जाएगा वक्षाम क्रिया का कर्म कर्म कारक तो वत्व विवेक प्रकारम वक्ष्याम ऐसा समझना हम तत्व विवेक प्रकार को बताएंगे तत्व विवेक प्रकरण का विशेषण है मोक्ष साधन अंग इसमें मोक्ष साधन में मोक्ष शब्द का अर्थ है समूल अध्यास की निवृत्ति समूल शब्द का अर्थ होता है मूल सहित समूल अध्यास कहते हैं भ्रांति को वेदांत शास्त्र के दृष्टि में एक अद्वैत परमात्मा ही वस्तु है एक ही वस्तु है अनेक वस्तु है ही नहीं तो एक वस्तु में यदि अनेकत्व की प्रतीति होती है जैसे चंद्रमा एक है तो एकस चंद्र ये ज्ञान तो हो जाएगा यथार्थ ज्ञान और चंद्रमा दो है इस ज्ञान को माना जाएगा भ्रांति इसी को कहा जाता है अध्यास मंदअंधकार में जो रस्सी पड़ी हुई है उसका रस रश, यह रस्सी है यह ज्ञान है यथार्थ ज्ञान और इसे छोड़कर के यह दंड है यह माला है यह भूरेखा है इत्यादि रूप से जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को कहा जाएगा भ्रांति यह रस्सी है इस ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी ज्ञान हो यह सर्प हो यह सर्प है यह माला है इत्यादि रूप ये सब भ्रांति कहलाता है अध्यास कहलाता है और इस अध्यास का मूल कौन है मूल कहते हैं कारण को रस्सी का सर्प रूप से भ्रम क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है कि रस्सी का ज्ञान नहीं है रस्सी यह रस्सी है ऐसा ज्ञान नहीं है अपितु तो यह रस्सी है इस विषय अज्ञान है इस अज्ञान को कहा जाता है यह सर्प है यह आ, माला है यह भूरे का है इत्यादि अध्यासों का मूल ऐसे अद्वैत का अज्ञान ये हो जाएगा द्वैत भ्रांति का मूल भ्रांति भ्रम अध्यास अध्यारोप इस सब पर्यावाचक शब्द है तो मैं भिन्न हूं परमात्मा मेरे से भिन्न है परमात्मा मेरे उपास्य हैं मैं परमात्मा का उपासक हूं ऐसा जो भेद ज्ञान है इसे कहा जाता है भ्रांति परमात्मा और जीवात्मा के भिन्नता को विषय करने वाला ज्ञान ये अध्यास कहलाएगा भ्रम कहलाएगा और ये ब्रह्मात्मक ज्ञान क्यों हो रहा है ब्रह्मात्म भेद विशेष ज्ञान का कारण है ब्रह्मात्म एकत्व विशेष अज्ञान उसे कहा जाएगा मूल कहा पर समूल इस शब्द में मूल शब्द से लिया जाएगा पर ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान और ये ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान है कारण उस अज्ञान सहित मूल सहित जो है उसे कहा जाएगा समूल मूल के साथ रहने वाला कारण के साथ कौन अध्यास तो समूल अध्यास शब्द का अर्थ निकलेगा अध्यास के कारण सहित अध्यास और उसके निवृत्ति समूल अध्यास की निवृत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा तो अध्यास के कारण भूत ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान सहित ब्रह्मात्म भेद ज्ञान का ज्ञान की निवृत्ति ये ज्ञान का फलभूत मोक्ष है इसे कहा जाएगा ज्ञान करता क्या है तो समूल अध्यास को निवृत्त करता है और समूल अध्यास निवृत्त होने पर जो ब्रह्मात्म एकत्व रूप अर्थ है वेदांत का तात्पर्य विषय है वो चेतन होने से स्वयं ही स्फुरित होता है उसे स्पुरित नहीं करता तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान वह प्रकाशक नहीं है ब्रह्मात्म का अनावरक है ने आवरण को हटाता है जैसे वृंदावन जाते हैं तो बांकी बिहारी जी में दो दो एक एक मिनट में कई बार वो पर्दा पुजारी लोग बंद करते हैं फिर हटाते हैं फिर लोग दर्शन करते हैं, फिर दो मिनट बाद हटाते हैं तो जब पर्दा रहेगा तो बांकी बिहारी जी के दर्शन नहीं होता है, जैसे ही पर्दा हट जाता है बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाता है तो पर्दा हटाने वाला जो है वह आपको दर्शन नहीं कराता केवल बांके बिहारी जी उस जिस पर्दे के कारण विद्यमान होते हुए भी नहीं दिख रहे थे दर्शन नहीं हो रहा था वो पर्दा हटाता है पंडित जी ने पर्दा हटा दिया भगवान का दर्शन हुआ ऐसे ही ये जो ज्ञान है वो ज्ञान भी क्या करता है ब्रह्मात्म एकत्व जो चेतन होने के कारण स्वयं प्रकाश है लेकिन उसे प्रकाशित होने में अवरोधक जो ये अध्यास है कारण सहित अज्ञान उस अज्ञान रूपी पर्दे को हटा देता है अध्यास को कहा जाता है तूल अविद्या और अज्ञान को कहा जाता है मूल अविद्या ऐसी दो प्रकार की अविद्या हो तीन एक कार्य अविद्या कारण अविद्या कारण अविद्या को कहा जाएगा अज्ञान उसी को मू, आ, मूल अज्ञान भी कहते हैं मूल अज्ञान कारण अविद्या और मूल अविद्या ये सब एक है और कार्य अविद्या अध्यास ये एक को कहा जाता है भ्रांति वो है कार्य अविद्या अध्यास और ये दोनों क्या करते हैं हमारे वास्तविक स्वरूप के यानि ब्रह्मात्म के अवरोधक हैं जैसे मूर्ति का दर्शन होने में अवरोधक है पर्दा और पर्दा पुजारी जी हटाते हैं ऐसे पुजारी के तरह ये अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है वो पर्दा हटा देगा और फिर स्वयं ही ब्रह्मात्म एकफूरित होगा उसे ज्ञान का फल भी नहीं कहा जाता नित्य है न मोक्ष फल का तो फल तो कार्य रूप होता है इसलिए क्या होगा वो अविद्या की निवृत्ति ये माना जाएगा फल और वो किसका ज्ञान का फल इसलिए यहां पर लिखते हैं मोक्ष साधन अंगभूतम्। इसमें मोक्षस्य साधनम मोक्ष साधनम ऐसा सष्टी तत्पुरुष समास करते हैं तो मोक्ष साधन शब्द का अर्थ निकलता है मोक्ष का हेतु मोक्ष का कारण इसका अर्थ है मोक्ष कार्य है तो कार्य रूप मोक्ष कौन सा है समूल अध्यास की निवृत्ति उसी निवृत्ति का नाम बाद भी है समूल अध्यास का बाध कहो निवृत्ति कहो नाश कहो ये है मोक्ष और इस समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का जो साधन है वो साधन कौन है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा जो हित तो शब्द का अर्थ है उसे कहा जाएगा मोक्ष साधन ये ध्यान में आया न मोक्ष साधन शब्द का अर्थ मोक्ष साधन कहते ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार ध्यान में आना चाहिए और अहम ब्रह्मास्मि साधन का फल रूप मोक्ष कौन होगा समूल अध्यास की निवृत्ति मोक्ष शब्द का अर्थ है समूल अध्यास की निवृत्ति साधन शब्द का अर्थ हुआ अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार मोक्ष साधन और फिर आगे हैं अंग भूत इसमें अंग शब्द का अर्थ है साधन अंग शब्द का अर्थ भी है साधन तो मोक्ष साधन अंग का अर्थ निकलेगा मोक्ष साधन साधन अंग अंग शब्द के स्थान पर उसका पर्यावाचक साधन शब्द रख दीजिए हेतु साधन शेष पर्यावाचक शब्द है तो मोक्ष साधन हेतु ऐसा रखिए तो मोक्ष साधन हुआ ब्रह्म साक्षात्कार और उसका हेतु यानी ब्रह्म साक्षात्कार का कारण ये मोक्ष साधन अंग शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष साधनांगम का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान के साधन तो ब्रह्म ज्ञान का साधन कौन है तत्व विवेक प्रकार ये तत्व विवेक प्रकार का विशेषण है ना कौन मोक्ष साधन अंग और भूत शब्द का अर्थ है आ, मोक्ष साधन अंग भूतम का अर्थ निकलता है मोक्ष के साधन मो, साधनभूत ब्रह्म ज्ञान का हेतु रूप जो मोक्ष न, हेतु रूप जो तत्व विवेक प्रकार मोक्ष का साधनभूत जो ब्रह्म ज्ञान उसका हेतुभूत इन्हें हेतु बना हुआ हेतुभूत शब्द का अर्थ निकलेगा कारण बना हुआ जो तत्व विवेक प्रकार प्रकार है उस तत्व विवेक प्रकार को वयम वक्ष्याम यानी हम बताएंगे ये मोक्ष साधन अंग भूतम तत्व विवेक प्रकार वक्ष्याम का अर्थ निकलेगा तो ये जो ब्रह्म ज्ञान का फलभूत मोक्ष है ये मोक्ष किसको चाहिए यानी किसके समूल अध्यास की निवृत्ति तो कहा आधिकारी नाम पूर्व में है ना ष्टी वो संबंध अर्थ में है तो जो अधिकारी हैं कौन है अधिकारी तो साधन चतुष्टय संपन्न संपन्न शब्द का अर्थ है विशिष्ट युक्त तो साधन चतुष्टय युक्त जो अधिकारी उन्हें मोक्ष रूप फल यानी उनके समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का साधन जो ब्रह्म ज्ञान और उस ब्रह्म ज्ञान का हेतुभूत जो तत्व विवेक प्रकार उसे हम बताएंगे ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नाम मोक्ष साधन अंग भूतम तत्व तो तो विवेक प्रकार वक्षाम इसका अर्थ ध्यान में आया ना नहीं समझ में आया होगा तो पूछ भी सकते हैं पूछने से पता चलता है कि कौन कितना समझ रहा है ऊपर ऊपर ही तैर रहा है सूखे लौकी के तरह या कच्ची लौकी जो होती है वो पानी में डालने पर तो गहराई में जाती है ना पानी में डूब जाती है ऐसे शास्त्र शास्त्र भी एक सागर जैसा है और शास्त्र को जो समझता है तो उस सागर के गहराई में उतरता है कौन कितनी गहराई में उतरा है ये बोलने से पता चल जाएगा इसलिए पूछना भी प्रवचन नहीं सुनना खाली प्रवचन नहीं हो रहा है ये स्वाध्याय हो रहा है स्वाध्याय होता है आपकी जो वेदांत अर्थ विषय जिज्ञासाएं हैं संशय हैं है, उनको सामने रखें फिर उसका सामने वाला उत्तर दिया हा तो वो तो, का। था हाँ, तो समझ गए जो समझे हैं उसको नहीं पूछना जो नहीं आता है वो पूछना तो ये आगे है इस वाक्य में जो अधिकारी का विशेषण था साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नाम इसमें अधिकारी का विशेषण माना जाता है साधन चतुष्ट संपन्न शब्द शब्दार्थ को इनमें जो साधन चतुष्टय हैं वे क्या हैं यानी विवेक का प्रकार बताया जा रहा है अब तो आपको प्रश्न करना चाहिए कि अधिकारी का विशेषण जो साधन चतुष्टय संपन्न ये इस पद का अर्थ है अधिकारी का विशेषण अधिकारी के विशेषण को बताने के लिए शब्द है ना तो इसके अंदर जो साधन चतुष्टय पद आया है इस साधन चतुष्टय पद का अर्थ क्या है प्रश्न आपको पूछना चाहिए आप पूछे ये भी प्रश्न पूछो ये भी तत्व विवेक प्रकार को बताते समय पूछना भी सिखा रहे हैं भाष्यकर भगवान तो इसलिए यहां पर पहला प्रश्न आया कि साधन चतुष्टयम किम किम शब्द प्रश्न अर्थ में है ना जो नहीं बोलते हैं पूछते हैं उनको कह रहे पूछो लेकिन पूछना भी कैसे है विषय के अनुकूल तो इसमें एक प्रश्न की गुंजाइश कई एक प्रश्न इसी पंक्ति में उपस्थित होते हैं और वो पहला प्रश्न उपस्थित होगा कि साधन चतुष्टयम किम साधन चतुष्टय क्या है साधन चतुष्ट किम शब्द का अर्थ है चतुष्टय शब्द का अर्थ क्या बताया था चार चार चार का समूह केवल चार नहीं चार का समूह और साधन चतुष्टय का अर्थ चार साधनों का समूह तो ये जो साधन चतुष्टय पद प्रयोग किया है तो इस साधन चतुष्टय पद का अर्थ क्या है वे चार साधन कौन हैं? साधन चतुष्टय शब्द का शब्दार्थ तो समझ में आ गया चार साधनों का समूह वो कौन से चार साधनों का समूह है वो साधन चतुष्टय कौन है ये पहला प्रश्न पूछना चाहिए था आपको नहीं पूछा तो शंकराचार्य ने कहा कि ऐसा पूछो तो तत्व विवेक प्रकार होगा ये और उससे आपको तत्व विवेक प्रकार क्यों करना है तत्व विवेक प्रकार है अंग अंग यानी अंग शब्द का क्या अर्थ है साधन हेतु किसका हेतु है वो मोक्ष साधन का मुख्य साधन कौन है ब्रह्म ज्ञान आम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार और आम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का हेतुभूत है तत्व विवेक प्रकार और वो तत्व विवेक प्रकार संपन्न कब होगा आप प्रश्न करोगे और आचार्य तो आपने जिसकी जिज्ञासा की है प्रश्न किया का मतलब जिज्ञासा की जानने की इच्छा आचार्य के सामने प्रकट की और वो आचार्य उसका उत्तर दे तो ये तत्व विवेक प्रकार माना जाएगा तत्व विषेक विचार आप कर रहे हैं आपका प्रश्न है आचार्य उसका उत्तर दे रहा है ये यह यहां पर सिखा रहे हैं तो प्रश्न ऐसा करो कि साधन चतुष्ट किम संस्कृत में बोलो तो ऐसा बोलो और हिंदी में साधन चतुष्टय क्या है साधन चतुष्ट पद का अर्थ क्या है वो बताइए तो इसका उत्तर दे रहे हैं अब आचार्य आपका प्रश्न हुआ आचार्य उसका उत्तर देंगे तो उत्तर बताते समय कहते हैं कि नित्या नित्य वस्तु विवेक इहामूत्र अर्थफल भोग विराग क्षमादिष्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व चेति ये चार साधन हैं और इन चार साधनों के समूह को साधन चतुष्टय कहा जाएगा नित्या वस्तु विवेक वस्तु विवेक यानी वस्तु का विचार और वस्तु का विशेषण है कैसे वस्तु का विचार विवेक विवेक का अर्थ होता है पृथककरण पृथककरण का अर्थ होता है अलग करना ऐसे दूध और पानी आपस में मिले हैं दूध बेचने वाले ने दूध में पानी डाल दिया है तो उसको अलग करना है तो कैसे अलग करोगे है हा तो क्षीर नीर विवेकी कहा जाता है किसको हंस को एक हंस नाम का पक्षी है उसमें प्रकृति दत्त सामर्थ्य है कि वह पानी और दूध आपस में जो मिले हुए हैं उनको अलग अलग करता है दूध को अलग पानी को अलग तो जो दूध और पानी को क्षीर कहते हैं दूध को नीर कहते हैं पानी को तो खीर नीर और इन दोनों का विवेक यानी पृथककरण करने का जिसका स्वभाव है शील है शील यानी स्वभाव उसे कहा जाता है क्षीर नीर विवेकी विवेकी शब्द का अर्थ विवेक करना जिसका स्वभाव है उष्ण भोजी शब्द का अर्थ होता है उष्ण यानी गरम खाना जिसका स्वभाव है उसे उष्णोजी कहते हैं ऐसे विवेक करना जिसका स्वभाव है उसे कहते हैं विवेकी और हंस का स्वभाव है कि वो नीर का विवेक करता है इसलिए वो नीर विवेकी है और जो नित्य वस्तु अनित्य वस्तु ये दोनों आपस में मिली है जैसे पानी और दूध आपस में मिला तो उसका विवेक करना शील है स्वभाव है हंस का ऐसे नित्या नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु इन दोनों का आपस में एकीकरण हुआ भ्रांति से मिल गई अरुण मिली हुई दो वस्तुओं को नित्य वस्तु अनित्य वस्तु को अलग अलग करना जिसका सील है उसे तो कहा जाएगा नित्य वस्तु विवेकी और अलग करने का नाम होगा विवेक पृथक्करण का नाम नित्य वस्तु अलग है अनित्य वस्तु अलग है ऐसा समझने का नाम है नित्या नित्य वस्तु विवेक नित्य वस्तु विवेक तो इसमें नित्य और अनित्य दोनों विशेषण है वस्तु के तो नित्य वस्तु विवेक अनित्य वस्तु विवेक तो नित्य वस्तु के साथ मिले हुए अनित्य वस्तु को अनित्य वस्तु में मिले हुए नित्य वस्तु को अलग अलग करने का नाम है नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक और ये विवेक होने पर जिसको विवेक हुआ निश्चय हुआ वो निश्चय किसका धर्म है बुद्धि का अंतकरण का धर्म है तो करण में निश्चय हो जाए कि यही नित्य है ज्ञान का फल जो मोक्ष है चार प्रकार के पुरुषार्थ में चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है वही नित्य है वो नित्य कौन है मोक्ष ब्रह्म आत्मा तो आत्मा ही नित्य है और आत्मा से अतिरिक्त जो प्रकृति और प्रकृति का परिणाम रूप आकाश आदि जगत ये सब का सब अनित्य है प्रकृति भी अनित्य है प्रकृति यानी मूल अज्ञान अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति ये पर्यावाचक शब्द है मूल ज्ञान, प्रकृति और आपका अव्याकृत ये हैं आपके पर्यावाचक शब्द और प्रकृति एवं प्राकृत प्राकृत शब्द का क्या अर्थ निकलेगा प्रकृति का परिणाम उसे प्राकृत कहते हैं वर्ण के परिणाम को कहा जाता है सौवर्ण सुवर्ण का परिणाम है सौवर्ण ऐसे प्रकृति का परिणाम है प्राकृत प्रकृति का कार्य और प्रकृति का कार्य कौन है ये सारा संसार जो कार्यात्मक दिख अपजीकृत पंच महाभूतों से लेकर के स्थूल शरीर पर्यत तो ये सारा का सारा जगत प्राकृत कहलाता है प्रकृति का परिणाम कहलाता है और प्रकृति कहलाती है इनका मूल परिणामी कारण परिणामी कारण है प्रकृति प्रकृति का परिणाम है जगत उसे प्राकृत कहा जाएगा प्राकृत पदार्थ का अर्थ है प्रकृति का परिणाम ये ध्यान में आना ये सब पारिभाषिक शब्द है वेदांत में ये बार बार आएंगे और इनका अर्थ पहले से ही शुरू से ही सुस्पष्ट बुद्धि में हो जा तो फिर एक बार खाली प्राकृत कहने से प्राकृत शब्द का क्या अर्थ निकलेगा यह समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप प्राकृत सुनते ही आपके बुद्धि में उपस्थित होना चाहिए कार्य रूप सम्पूर्ण संसार अनात्म पदार्थ और प्रकृति सुनते ही मूल अज्ञान अव्याकृत गीता में जिसको अव्यक्त भी कहा है प्रकृति अव्यक्त इन शब्दों से कहा है क्षेत्र की गिनती करते समय क्षेत्र क्षेत्र ज विभाग अध्याय में अव्यक्त को भी गिना है कि नहीं क्षेत्र कोटि में क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ है अव्यक्त है क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ नहीं क्षेत्रज्ञ है आत्मा और उस आत्मा को भगवान ने क्या कहा द्वितीय श्लोक के प्रारंभ में कि क्षेत्रज्ञ चैपी माम विधि सर्व क्षेत्रीय सुभारत ये जो तीनों प्रकार के शरीर हैं सभी के कारण शरीर प्रकृति ही कारण शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ये क्षेत्र हैं और इन सारे क्षेत्रों में चौरासी लाख प्रकार के जो क्षेत्रज्ञ हैं साक्षी वह कोई मेरे से भिन्न नहीं मैं ही हूं मैं प्रत्येक आत्मा हूं साक्षी हूं सबका तो वो जो क्षेत्रज्ञ उसे यहां पर नित्य वस्तु कहा जा रहा है परमात्मा को और क्षेत्र को कहा जा रहा है अनित्य वस्तु तो नित्य वस्तु आत्मा अनित्य वस्तु अनात्मा और तो तो हाँ तो दोनों का एक होना संभव नहीं है अंधकार और प्रकाश के तरह ये एक दूसरे के विरोधी हैं नित्य नित्य लेकिन अनुभव को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना ये शरीर क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ है आत्मा है कि अनात्मा है लेकिन इसका आत्मा के रूप में अनुभव हो रहा है कि नहीं मैं बैठा हूं तत्व विवेक के स्वाध्याय में आत्मा बैठे हैं मैं, मैं बैठा हूँ मतलब शरीर बैठा है खंबे का टेक लेकर के और एक घंटे बाद उठ करके मैं यहां से जाऊंगा तो जाना आना बैठना उठना ये किसका धर्म है शरीर का शरीर की क्रिया शरीर ईवा है तो मैं ईवा हूं ब्रह्मचारी है तो मैं ब्रह्मचारी हूं और सन्यासी है तो मैं सन्यासी हूँ यह सब अवस्थाएं आश्रम वर्ण ये किसके हैं स्थूल शरीर के और स्थूल शरीर के अवस्थाएं स्थूल शरीर के वर्ण स्थूल शरीर के आश्रम का अभिमान मैं कर रहा है मैं यानी अहम अर्थ कर रहा है इसका अर्थ है कि अनात्मा शरीर के साथ मिला हुआ है अनात्मा शरीर का ही मैं के रूप में अनुभव कर रहा है तभी तो मैं सन्यासी हू मैं ब्रह्मचारी हूं मैं वृद्ध हूं मैं युवा हूं यह अभिमान करेगा तो अनात्मा शरीर है अनित्य वस्तु अनित्य वस्तु है अहम अर्थ आत्मा क्षेत्रज्ञ और इन दोनों का एकत्व रूपेण भान हो रहा है आय के प्रती हो रही है तो मैं क्रोधी हूं ऐसा मन में जब क्रोधात्मक वृत्ति आती है तो मन के साथ तादात्म्य कर लेता है और मन की क्रोध रूप वृत्ति को मान लेता है अपना धर्म तो मैं क्रोधी हूं मन में अंतकरण में जिज्ञासा हुई जानने की इच्छा तो अंतकरण का धर्म है वो लेकिन उस जानने की इच्छा वाले अंतकरण के साथ मिल जाता है तादात में कर लेता है अरमान लेता है मैं जिज्ञासु हूं और प्रस्थान त्रयी के त्रिवर्षीय स्वाध्याय में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आया हूं ऐसा ये मन जो है अंतकरण जो है ये तो क्षेत्र है ना अनित्य वस्तु है लेकिन उसके साथ नित्य वस्तु आत्मा मिल करके मान लेता है अंतकरण के जिज्ञासादी धर्मों से अपने आप को युक्त यही नित्य अनित्य वस्तु का एकीकरण है मिलना है, है कि नहीं अज्ञान अवस्था में इस प्रकार का अनुभव हो रहा है यह भ्रांति रूप अनुभव है परमार्थ दृष्टि से भ्रांति है और व्यावहारिक दृष्टि से प्रमा है व्यावहारिक प्रमा से कहा जाएगा आप सन्यासी हैं तो ये भी परमात्म ज्ञान है लेकिन व्यावहारिक प्रमा है गृहस्थ नहीं है सन्यासी है वही है सन्यासी लेकिन शरीर के साथ मिल करके कहा जा रहा है तो व्यवहार अवस्था में यह व्यवहार तक ठीक है कि मैं ब्राह्मण हूं मैं संन्यासी हूं मैं युवा हूं मैं वृद्ध हूं ये व्यवहार में तो ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा शरीर को मैं समझ करके लेकिन वस्तुतः जब विवेक होगा जिससे ब्रह्मज्ञान होना है तो शरीर के साथ मिलकर के हमेशा अपने आप को मैं मान ले और फिर ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा करें तो पूरी नहीं होगी इसलिए ब्रह्म ज्ञान के, के लिए तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग करना है इतना लंबा नहीं ये करना एक वाक्य में उदाहरण देकर के नहीं समझाना प्रश्न करना हाँ भ्रांति ये जड़ चेतन ग्रंथी है भ्रांति है वो। और हाँ छूटती नहीं है जब ज्ञान होगा तब छूटेगी लेकिन उसको ज्ञान से ही छोड़ाया जाएगा उससे पहले तत्व विवेक करना होगा और तत्व विवेक प्रकार को बताते हुए पहले साधन चतुष्टय में नित्यानित्य वस्तु विवेक नाम का जो एक साधन बताया गया वह नित्यानित्य वस्तु विवेक रूप साधन क्या है तो कहा नित्य जो आत्मा अनित्य जो शरीर आदि तीनों शरीर कहो या पंचकोष कहो ये अलग अलग होते हुए भी अज्ञान वशात एक से प्रतीत हो रहा है जैसे अंधकार में पड़ी हुई रस्सी का जो सामान्य स्वरूप है इदम अर्थ इदम ये और सर्प एक नहीं हो सकता उसका वस्तुतः तो यदि ऐक्य है इदम अर्थ का तो किसके साथ है रस्सी के साथ यह रस्सी ही है वस्तु के दो स्वरूप होते हैं एक सामान्य स्वरूप एक विशेष स्वरूप अयम सर्प इत्यादि में जो अयम अर्थ है इदम अर्थ कहलाता है यह हिंदी में जिसको कहते हैं वह और रस्सी ये दोनों एक है लेकिन रस्सी का अज्ञान हो ईदम अर्थ और रस्सी के अभेद का अज्ञान हो और वह रस्सी का ईदम अर्थ प्रकाशित हो रहा है सामान्य के स्वरूप लेकिन किसके साथ कभी सर्प के साथ जिसके बुद्धि में सर्प का संस्कार है तो यह सर्प है किसी के माला है बुद्धि में माला का संस्कार तो ये माला है भूरेखा है तो ये ईदम अर्थ का वास्तविक ऐक्य सर्पादि के साथ ही नहीं उसका जिसके साथ वास्तविक ऐक्य है रस्सी के साथ उसका अज्ञान होने से रस्सी के ईदम अर्थ का अभेद भ्रांति से सर्पादि के साथ प्रतीत हो रहा है ये है रस्सी के सामान्य स्वरूप का सर्पादि विशेष के साथ एकीकरण होना अज्ञान से एकीकरण का भाषणा वो एक होते नहीं है जिस समय यह सर्प है ये भ्रांति हो रही है उस समय भी यह अर्थ और सर्प इनका एकत्व तो नहीं है लेकिन अनुभव में आएगा भ्रांति से यही भ्रम है एक एक न होते भी एक समझ रहे हैं ईदम अर्थ को और रस्सी को ऐसे अहम अर्थ का वास्तव विशेष स्वरूप है ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ये जो प्रमा है इसमें अनुभव में आता है जैसे यह रस्सी है स्पष्ट प्रकाश में वास्तविक जो इदम का विशेष स्वरूप है उसके साथ वास्तविक एक्य प्रती होती है ऐसे वास्तविक रूप से अहम अर्थ का जो स्वरूप है विशेष उसी के साथ उसका एकत्वेन रूपेन अनुभव अहम अर्थ का ब्रह्म के साथ एकत्वेन रूपेन अनुभव वो प्रमा कहलाएगी वास्तविक ज्ञान कहलाएगा मोक्ष साधन कहलाएगा और इससे अतिरिक्त मैं मनुष्य हूं मैं देवता हूं मैं आसुर हूं मैं पशु हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षेत्रीय हू मैं ब्रह्मचारी हूं मैं सन्यासी हू इत्यादि ये सब अभिमान अहम अर्थ जो ब्रह्म का सामान्य स्वरूप है उसके साथ भ्रांति से अनात्मा का विशेष स्वरूप मिला हुआ न होने पर भी मिला हुआ सा एक न होने पर भी एकत्व की भ्रांति हो रही है और ये जो भ्रांति से एक से लग रहे हैं उनको अलग अलग करके समझना कि आत्मा ही नित्य है और अनात्मा सारा संसार अनित्य है ये है नित्या नित्य वस्तु विवेक तो साधन चतुष्टयम किम ये जो प्रश्न था उसमें पहला साधन बताया गया नित्या नित्य वस्तु विवेक हा मुद्रार्थ फल भोग विराग ये वैराग्य को बताया जा रहा है दूसरे साधन के रूप में इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिद पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति ही